परमाणुओं के संबंध में आप हमारे संवाद कुछ हो और उसमें एक संकेत हमने आप लोगों ने हमें बताया है परमाणु में मूलतः रचना के रूप में जो एक बात तो आपका सोच हमारा सोच ये भौतिक रासायनिक परमाणुओं के बारे में एक जगह में एक हिस्सा लगा उनके प्रवेशों में जितना अंश होते हैं उतने ही या उससे ज्यादा ये मध्य में होते हैं। इस बात पर यह अभी तक विज्ञानियों का दृष्टिकोण हमारा दोनों एक जगह में मिली उससे हमारा बहुत अच्छा लगा उससे हमको ऐसा लगा सिलसिले से सिलसिलेवार यदि कोई चीज समझने की कोशिश किया है कोई आपने उनको अस्तित्व में जैसा एक व्यवस्था है वैसे ही बोध है, ऐसा मैं समझा दूसरी बात ये आई तो वो भी काफी हमको अच्छी लगी कि हम जीवन में जीवन जीवन एक परमाणु है परमाणु गठन में मैंने ये देखा है कि मध्य में एक ही क्रिया होता है जिसको आत्मा नाम दिया है परिवेशों में जो क्रियाएं होती हैं उसका नाम क्रम से बुद्धि चित्त वृत्ति और मन नाम दिया है ये इन परिवेशों में क्रम से ऐसे ही संख्यात्मक क्रिया देखी गई है बुद्धि में दो क्रिया और चित्त में आठ क्रिया वृत्ति में अठारह क्रिया और मन में बत्तीस क्रियाओं को मैंने देखा उसका परावर्तन प्रत्यावर्तन प्रक्रियाओं को मैं दो दो इसका मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में प्रस्तुत करने की कोशिश किया है और ग्रंथों में भी समय समय पर जितना आवश्यकता पड़ती रही है वैसा प्रस्तुत किया है तो आप लोगों ने यह भी बताया कि परमाणु का मूल रचना भौतिक रासायनिक परमाणु में भी यही विधि है दो आठ अट्ठारह के रूप में रहता है मध्य में इन सबके बराबर अंश उससे अधिक अंश समाहित रहती है ऐसा आप लोगों ने बताया ये भी काफी हमको पहले बार ऐसा आप लोगों का उद्घार सुनकर के हमको बहुत अच्छा लगा यदि विधिवत बात किए देखे हैं, इसमें आप लोगों को अर्थात विज्ञान संसार को व्यवस्था में भरोसा ना होने का क्या कारण अव्यवस्था पैदा करने का क्या कारण दो प्रश्न होता है उसका उत्तर आप लोगों से पाना है कोई इसका उत्तर देवला कोई माई बाप होगा तो उनसे समझता रहूंगा एक बात ये हुई ये भी ये भी मुद्दा हमको बहुत अच्छी लगी उसके बाद आता है कि ये जो अजीर्ण परमाणु और भू परमाणु का बात तृप्त परमाणु के अर्थ में ही है। हम समझ नाम देना होगा यदि दे भू परमाणु और तृप्त परमाणु अमन तो अजीर्ण परमाणु एक तृप्त परमाणुओं के आधार पर ही हम भूके को बता सकते हैं और अजीर्ण को बता सकते हैं उस आधार पर हम शुरू किया दो परमाणुओं के स्वरूप में जो आधारों पर एक किया अंशों का परिवर्तन होने की बात को हम स्वीकारा है अंशों का परिवर्तन जब तक होता है यही भूके और और अजीर्ण परमाणु के रूप में रहते हैं यही भौतिक रूप में शुद्ध भौतिक रूप में भी सहवासी विधि से या तात्विक विधि से प्रदर्शित होते रहते हैं और वही परमाणु में जब कभी तो भी यौगिक हो जाते हैं वो दूसरे प्रकार से आचरण को प्रस्तुत करते हैं वो भी निश्चित है जो रसायन संसार कहालाता है इसमें हमको कोई तकलीफ दिखाई नहीं पड़ती मूल में ऊर्जा ऊर्जा के बारे में हमारा हमने देखा हुआ है तो संपूर्ण अस्तित्व में अस्तित्व जो है ना सत्ता में संप्रक्त है सत्ता स्वयं में ऊर्जा है व्यापक वस्तु सत्ता के रूप में विद्यमान है इन विद्यमानता सर्वत्र एक सा विद्यमान है समान रूप में विद्यमान है ये किस रूप में विद्यमान है ना ज्यादा कम का कोई आरोप उसमें बनता नहीं ऐसे विद्यमानता के आधार पर यह हर परमाणु अंश से लेकर परमाणु तक परमाणु से लेकर के अणु तक अणु से लेकर अणुरचित पिण्डों तक ये सत्तापारामी के रूप में मैंने देखा है फलस्वरूप ये सभी वस्तुए ऊर्जा संपन्न होना मुझको समझ में आई है ऊर्जा संपन्नता ही बल संपन्नता और चुंबकीय बल संपन्नता के रूप में प्रमाणित होता हुआ देखा है और इसी का समर्थन में अणु अणुरचित पिंडों के रूप में होना और परमाणु परमाणु में भागीदारी करने के लिए परिवर्तित रहना ये देखा गया इसका प्रमाण यही है परमाणु के परमाणु में हर परमाणु अपने भागीदारी को निर्वाह करने के लिए परिवर्तित होते हैं परमाणु गठित होते ही हैं और परमाणु अंश अपने स्वरूप में जो प्रकृति में होना बहुत कम है इन्हीं परमाणु यदि प्र, प्रकृति में स्वतंत्र रूप में होने के लिए आवेशित रहना आवश्यक है क्योंकि बहुत आवेशित होने के पश्चात परमाणुओं में समाने के लिए परेशानियां निर्मित हुआ रहता है वो शनि शनि कहीं न कहीं किसी किसी योग संयोगवशक्त आवेश सामान्य होने की भी व्यवस्था अस्तित्व में रखी हुई है क्योंकि हर आवेश सामान्य होता हुआ देखा गया है तो इसी प्रकार परमाणु अंश का भी आवेश कहीं न कहीं किसी योग संयोग में सामान्य होगा ही ऐसा मेरा विश्वास और आवेश सामान्य होने की स्थिति में परमाणु अंश किसी परमाणु में भागीदारी करता हुआ हमें मिलेगा ही इस सत्यता को लेकर हम अस्तित्व के संपूर्ण अस्तित्व अपने में एक व्यवस्था के अर्थ में ही कार्यरत है इसको मैंने देखा ये बात हो गई उसमें ऊर्जा संपन्नता के बारे में जो भी अभी परमाणु की क्रियाशीलता के बारे में जो कुछ भी आप लोगों से सुना है खींचा तानी के रूप में दो दो अपने अपने प्रबल शक्ति को प्रबल चुमकी बल को एक दूसरे के ऊपर प्रभावित करते हैं फलस्वरूप ये खींचा तानी से चलते रहते हैं ऐसा आप लोगों का सोचना है ये इसको सुधार लेने की आवश्यकता है हर परमाणु अंश भी ऊर्जा सम्पन्न है इसका सुधार होना चाहिए तो ऊर्जा सर्वत्र सर्वदा सभी वस्तु को प्राप्त है किस विधि से पारगामी होने के आधार पर सत्ता पारगामी होने के आधार पर हर वस्तु को हर स्थिति को हर गति में सत्ता प्राप्त प्राप्त वस्तु के रूप में विद्यमान है यह इसी आधार पर दूसरा आता है अस्तित्व ना घटती है बढ़ती है अस्तित्व तो घटना बढ़ना है ही नहीं है तो उसके बाद जो आप हम व्यवस्था को ना स्वीकारने का क्या कारण रह गया अव्यवस्था को पैदा करने के लिए मानसिकता कैसा पैदा हो गई ये बात प्रश्न चिन्ह में आते ही है उसको धीरे धीरे समझने की बात सुधारने की बात में आते हैं और कल के जो परमाणुओं के रचना और उसके तो मान कार्य के रूप में कार्य के जो स्वरूप है उसमें जो दो आठ अट्ठारह बत्तीस के बारे में आपने कहा है तो ये इतने में इतने में ही रहना था सभी परमाणु सभी परमाणु इतने में ही रहना था कम भी होते हैं ज्यादा भी होते हैं ये आप भी स्वीकार रहे हैं हम भी स्वीकार रहे है तो हमारे अनुसार ये जो परमाणु अंशों का परिवर्तन जब होता है मध्य में भी परिवर्तन होता है और परिवेश में भी परिवर्तन होता है ये परिवर्तन होने के लिए जब कभी ये दो, ये जो दो आठ अठारह के हम आप बात करते हैं ये स्थिर रहना नहीं हो पाता है तभी पर, पर, पर, परिणाम होना सिद्ध होता है ये इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है यदि स्थिर हो जाता है उसके बाद बदलना नहीं चाहिए तो बदलने वाले को आपने कैसा ये मैंने ये ही होता है ऐसा कैसा कहा ये भी एक प्रश्न का मुद्दा बनता है तो ये हो गई हमारा जो आपके हमारे संवाद के बीच में जो कुछ भी संभावना प्रश्न की बनता है वो विनयपूर्वक के प्रस्तुति है और हमारे अनुसार हम जो परमाणुओं को देखे हैं हर परमाणु व्यवस्था में ही रहती है एक प्रश्न कल जो चर्चा हुई थी उसी संदर्भ में प्रश्न आता है कि आपके अनुसार अस्तित्व में कितने परमाणु हो सकते हैं कितने प्रकार के परमाणु हाँ। तो जैसे किस जो अपने व्याख्या एक 120 प्रकार के हाँ। गठनशील परमाणु हाँ। और एक गठनपूर्ण परमाणु हाँ। विज्ञान की अवधारणा के अनुसार अब तक 108 तत्व पाए जाते हैं। हाँ ठीक है ठीक तो तो है आगे चल करके और भी पाए पा सकते हैं इसको आशा रखा जाए आ, जो इस अस्तित्व में जैसा है अस्तित्व उसके अनुसार तो तो जो तृप्त परमाणु का जो स्थिति है इकसठवे नंबर में है उससे कम में नहीं है उसके पहले नहीं है तो हर तृप्त परमाणु जीवन रूप में जो प्रमाणित है उसमें क्रिया कलाप होते हैं इसमें खूबी यही है जो मध्य में एक ही अंश होता है तृप्त परमाणु में भौतिक परमाणु में क्या है विशेषता विशेषता है जो प्रवेश में जितना अंश होते हैं उतने ही या उससे अधिक अंश बीच में होते हैं इस बीच में जो अंश जो है ना जो प्रवेश के बराबर या उससे अधिक होना ही भार बंधन का सूत्र है। भार इसीलिए बात आती है भार के साथ ही एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ संयोजित हो होते है भार को यदि व्यक्त नहीं कर पाते हैं उस स्थिति में संयोजित हो होना होते ही नहीं तो इस आधार पर एक परमाणु भार बंधन सम्पन्न है ठीक है तो किस तो एक ये कल ये भी एक प्रश्न आई थी बीच में एक होना जब दो अंश की कोई परमाणु हो बीच में एक ही होगा किंतु तो वो भार बंधन मुक्त हो गया ऐसा नहीं है क्यों नहीं है तो दो ही अंश है तो ये, एक अंश का भार उसमें नहीं था ये तो तृत्त प्रमाण में क्या चीज है परिवेशों में साठ अंश होते हैं बीच में एक होते हैं तो इन साठ अंशों का जो भार मुक्त स्थिति है वो एक को वाहन कर लेता है कैसी बात है एक को वाहन कर लेता है एक का भार मुक्ति दिला देता है ये सह अस्तित्व का ये पहला सिद्धांत यही वर्तमान जब तो परिवेशों में साठ अंश होता है तृप्त परमाण साठ क्रियाओं को मैंने देखा है उसको साठ अंश माना जा सकता है कोई तकलीफ नहीं है तो उस साठ क्रियाओं के चलते बीच में एक ही क्रिया होता है जिसको आत्मा मैंने नाम दिया है आत्मा में एक एक ही आत्मा एक ही क्रिया है उसको परावर्तन में एक आचरण है प्रत्यावर्तन में एक आचरण है प्रत्यावर्तन में अनुभव आचरण है परावर्तन में प्रमाण आचरण है किस ढंग से आत्मा की क्रिया को देखा गया इस परमाणु पर ये अंशीय एक ही होते हुए परावर्तन विधि से प्रत्यावर्तन विधि से दो दो प्रकार के आचरण को देखा गया उसको यथावत हम एक डॉक्यूमेंटेशन करने की भी काम किया है उसको मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में काफी अच्छे ढंग से बताने की कोशिश की परमाणु का विकास का अध्याय जो समाधानात्मक भौतिकवाद में जो उल्लेख मैंने लिखा गया है उसमें भी परमाणुओं के बारे में काफी ढंग से बताने के अपने ढंग से मैं बताने के लिए कोशिश की है उसमें कितना विज्ञानी संतुष्ट हो पाते हैं नहीं संतुष्ट हो पाते हैं, वो आगे की बात किंतु मैंने जैसा देखा है समझा है उसको वैसे ही मैंने लिखा है एक बात ये हो गई जो इस विधि में जो है प्रजाति के बारे में जो बात हो परमाणु का ये ज्यादा से ज्यादा 120 प्रजाति हो सकते हैं। 120 प्रजाति में से जो तो जितना हम पहचानने में आई है वो पहचानने में आये है भी हम हम सुनते हैं कि क्रम से कभी कुछ हुआ तो कुछ संख्या तक पहचान हुई उसके बाद और कुछ संख्या तक पहचान हुई उसके बाद और कुछ संख्या तक पहचान हुई ऐसे ही हम सुनते हैं यदि यही कथा है आगे चल करके और भी पहचान में आएगी ऐसा तो आशा रखा ही जा सकता है इस ढंग से 120 एक एक, एक प्रकार से तर्क संगत विधि से ही आता है क्योंकि भूखे परमाणु जो है तृप्त परमाणु के पहले कहलाता है वो साठ निश्चित है उसमें कोई भी हाज पाच नहीं है कम ज्यादा नहीं है और उसके बाद कितना हो सकता है अजीर्ण परमाणु कहा जा सकता है इसी के समान हो सकता है जितना भूखे उतने अजीर्ण इस ढंग से तर्क है तो इसका जो प्राप्ति संप्राप्ति पहचान ये तो आप लोग कर ही रहे हैं। उसमें उसमें से कुछ दूर तक पहचान हो चुकी होगी और बाकी जो पहचान जो होना है वो भी हमारा प्रयास यदि शुभ के लिए बना रहेगा शनि शनि समझ में आएगी हमारा कहना है शुभ के लिए मतलब विज्ञान जो है न्यवस्था व्यवस्था की निरंतरता के अर्थ में अपने को अर्पित करने की आवश्यकता है जबकि इस रास्ता को विज्ञान छोड़ चुका है उसका प्रधान प्रमाण जो सर्वप्रथम धरती बीमार होगा व्यवस्था के खिलाफ भी धरती के साथ विज्ञान सारा क्रियाकलाप प्रस्तुत किया और इससे धरती बीमार okay. हो गई। अच्छा बाबू जी एक और प्रश्न आते में साठ जीर्ण परमाणु आप कहते हैं साठ जीर्ण परमाणु है अजीर्ण, अजीर्ण, अजीर्ण है साठ भूखे हैं भूखे okay. इसका कुछ आधार है किस आधार पर आप ऐसा कहते हैं दो दो जो जो जीर्ण वो नाम है एक प्रकार से ये इसको ऐसा समझना चाहिए ये मानव संवेदना से जुड़ी हुई भाषा है ठीक है ये यंत्र और भौतिक रासायनिक तत्व के आधार पर जुड़ी हुई भाषा नहीं है मानव संवेदना से जुड़ी हुई भाषा है ये ठीक है इन इन शब्द का अर्थ यही है जो जो हम क्रम से जो यदि संख्या लगाते हैं दो अंश का परमाणु से लेकर जो इकसठ तक, तक ले जाते हैं उसमें साठ पीछे होते ही है बहुत ही आसान गणित है इसमें कौन सा कौन सा बड़ी भारी सोचने की बात है तो और जितना भूखे रह गए भूखे के बाद एक तृप्त परमाणु की स्थान बनी वो मध्य होना चाहिए इस आधार पर बाकी साठ बाद में भी होगी अजीर्ण परमाणु अजीर्ण परमाणुओं में साठ होने के आधार पर ये साठ वो साठ दोनों मिलकर के साठ मैंने 120 होता है इस आधार पर 120 प्रजाति की परमाणु होने की जो संभावना अस्तित्व में रखी हुई है इ, ये भी नहीं है इस धरती पर 120 प्रमाणित होना है ये भी आप ना जाइए हो सकता है इसमें एक दो तो कम भी प्रमाणित हो जाए क्या आपत्ति होगी यदि ये धरती का विकास में जितना परमाणु परमाणु प्रजातियां होना चाहिए ये धरती की ही कार्यकलाप में निहित ये संख्या यह आप हमारे पुरुषार्थ से कोई चीज निहित नहीं, नहीं है धरती अपने विकास को प्रमाणित करने के लिए कितना प्रजाति की परमाणु चाहिए वो सब को संपादित कर चुका है उसके बाद ही सभी चारो अवस्था की विकास आप हमारे सम्म ज्वलंत उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुआ है इसको अपने को ध्यान में लाने की आवश्यकता इसी में हम शुभ विधि से कुछ प्रवर्तन को शुरू कर पाएंगे अभी तक जो है ना जैसा क्रूरतम विधि से पहले ये सुनने में आई थी प्रकृति पर हम विजय पाना है वो धीरे धीरे वो ध्वनि दबकर के प्रकृति को दोहन करना है इस जगह में आ गए है अथवा उसको और भी उसका दोहन का मतलब यही है जैसा गाय में दूध दूते हैं ऐसा अर्थ निकलता है तो इसका शुद्ध रूप देखने पर आता है प्रकृति को शोषित करना है शुद्ध रूप में कार्य रूप में तो यही दिख रहा है प्रकृति का शोषण तो शोषण विधि से जो शोषण करने वाला स्वयं शुष्क हो जाएगा एक दिन उसी का यह संकेत है ध्वनि है घंटी बजा रहा है धरती बीमार होना उसी का घंटी है जो बर्बाद होने का आदमी बर्बाद होने का पहला घंटी यही है ये किसी अंश तक कभी बीमार है ये अपने में स्वस्थ होने के लिए अवसर पैदा करना चाहिए ये सह, ये शुभ मानसिकता यही है अवसर कह सदोगे भाई हम जितने भी दुष्टकर्म कर रहे हैं धरती के साथ उसको रोकें रोके संकेत ठाकुर यहां उपस्थित हैं उनका एक प्रश्न है कि जो परमाणु परमाणुओं में जितने भी प्र, कितना प्रजाति होती है उसका उत्तर हमने दिया उसके ऊपर आपका पुनः एक जिज्ञासा है इन परमाणुओं में कितना कितना अंश होता है यह बात क्योंकि विज्ञान विधि से अंशों का संख्या को पता लगाने की बहुत जेड़ी से छोटी तक वो लगाए हैं उससे कुछ आप अपने ढंग से तालिका बनाके रखे है उसके आधार पर आप हमसे उस बात को सुनना चाह मैंने ये अभी बताया प्रजाति के बारे में हमारे पास पूरा संगतीकरण तर्क है और हमारा जो है ना अंशों को गिनने की आवश्यकता मुझको नहीं, नहीं बनी मुझको आवश्यकता यदि बनी जाती है कोई चीज वो उसका सार्थकता यदि व्यवस्था के अर्थ में उप कार्य है वो सभी कार्य हम कर डालूंगा हमको व्यवस्था के व्यवस्था के रूप में हर परमाणु जब अपने को प्रस्तुत किया है जिसको हम व्याख्यात किया है हर हर एक एक अपने त्वसित व्यवस्था है समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए उन्मुख है प्रवर्तनशील है इस बात को हम व्याख्यात किया है अभी व्यवस्था के अर्थ में हमारा व्याख्या पर्याप्त हमको दिखता है तो ये व्याख्या में कोई कमी होगा तो हम उसका उत्तर देवला मई हूँ मैं उसके जिम्मेवार हूँ व्यवस्था के अर्थ में जितने भी प्रश्न होगा तो ये एक बात पुनः याद दिलाना चाहता हूँ परमाणुओं में संख्या है, कितना कितना है उसको गिनने की आवश्यकता मुझको नहीं बनी मुझको आवश्यकता जो नहीं बना आवश्यकता महसूस नहीं हुआ उस कार्य को हम करेंगे कई को क्योंकि इतना तो हम सच्चे रूप में देख लिया है और व्यवस्था के रूप में हर एक परमाणु अपना कार्य को सम्पादित करते हैं और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करते भी हैं उसका ये ज्वलंत प्रमाण है ये धरती की व्यवस्था में ये धरती में जितने भी प्रजाति के परमाणु रचित हो चुके हैं वो सभी भागीदारी कर रहे हैं कोई एक कर रहे हैं एक नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है सबका भागीदारी से ही ये संपूर्ण प्रकाशन है इस धरती पर जितने भी प्रकाशन हैं कोई एक भी परमाणु ऐसा नहीं है जो कि आपके अपने भागीदारी से वंचित हो गया हो ऐसा आप नहीं बता पाएंगे हर एक परमाणु का भागीदारी है ही इस ढंग से हम देखा है ठीक है ना इससे हम तृप्त हो गए इससे इससे डर ये कितना परमाणु जो जो साठ के बाद इकसठवे परमाणु होता है तो उस परमाणु में अंशों का संख्या कितना होता है उसको गिनो भाई वो कई के लिए गिने जब व्यवस्था में हमको समझ में आता है तो कई के लिए अंशों को गिने आप स्वयं जब व्यवस्था में होना हमको समझ में आता है आपका कितना हाथ है कितना पैर है कितना कितना लंबी नाक है कितना चौड़ी आख मान है इसको नापने की जरूरत है क्या एक हम ये पता लगा लिया संकेत ठाकुर अपने में व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है उसी भांति एक से अधिक अंशों से गठित हर परमाणु व्यवस्था में होता है समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है इसने इससे इस जो है ना अर्थ को भले प्रकार से हम समझा उस उसी आधार पर हम ये कहते हैं धरती स्वयं में व्यवस्था अब ये धरती सौरव योग के साथ अपना भागीदारी को निर्वाह कर रहा इसको आप तो नकार नहीं पाएंगे और ये धरती के 700 करोड़ आदमी भी कुछ नहीं कर पाएगा इस प्रमाण के साथ तृप्त हूँ मैं इस इसी आधार पर हम व्यवस्था के व्यवस्था में जीने में हम विश्वास करता हूँ और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने में विश्वास करता हूँ इस विश्वास के साथ हम सुखी होना पाता हूँ स्वयं में और इसी, इसी ताकत से दूसरों को सुखी बनाने में हम सफल होता जाता हूं इसको हम सही बनाए सही माने या बाकी बात को हम अंशों को गिन लिया उस अंशों को तोड़ा कैसा जाए उसके पश्चात उससे स्वयं उस को बर्बाद कैसा दिया जाए सबको कैसा बर्बाद किया जाए ये तो बात के लिए हमारा सोच नहीं है क्योंकि आपका अंतिम सोच ये है धरती को कैसा बर्बाद किया जाए कितने बार बर्बाद किया जाए अभी सुनते हैं जितने भी बर्बादी की जो स्थितियां बना, मतलब बना के रखे हैं आप लोग जो आप लोग का मतलब विज्ञान बना के रखे हैं यह धरती को या कई बार बर्बाद किया जा सकता है ऐसा है सुनते हैं पेपरों में आपके जिकीरा कैसा बना है बर्बादी का उसको हमको जांचना नहीं है बर्बादी हमारा स्वीकार है नहीं है आबादी हमारा स्वीकार है कैसे से, कैसे हमको स्वीकार हो गया क्योंकि नियति स्वयं आबादी के खे प्रवर्तनशील है नियति नियति का मतलब संसार में अस्तित्व अस्तित्व में विकास विकास क्रम में जो जो कुछ भी अभिव्यक्तियां हैं ये सब का सब व्यवस्था के पक्षधर है ये अव्यवस्था के पक्षधर नहीं है हमारा घंटी बजाना यही प्रमुख बात है व्यवस्था के अर्थ में हर वस्तु जब काम कर रहे हैं हम उसको शंका करने की क्या अधिकार होता है उसमें हस्तक्षेप करने की कौन सा अधिकार होता है हस्तक्षेप करके किया क्या गया कौन सा व्यवस्था को बुलंद किया उसको भी कोई माई बाप तो बतावे या बर्बादी की बर्बादी को आप विकास मानते हो तो आपके साथ मंगल आरती करने को हम बैठे है पांच बत्ती जम, ज, ज, जला करके हम ऐसे में हैं ठीक है कि अंशों को गिनने के आधार पर बहुत सारा विज्ञान भी हुआ है लेकिन जो उसकी संरचना है परमाणुओं की अंशों के रूप में उसको समझना उपयोगी भी है इससे भी जितना भी तो हम बात को लेकर कम्युनिकेशन के जितने भी तरीके या कभी तो और गणक बनाए गए हैं कंप्यूटर्स बनाए गए हैं उन सबको बनाने का जो आधार है क्या बनाए हैं बताए तो कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स बनाए गए हैं कम्युनिकेशन के जितने भी साधन बनाए गए हैं इन सबको बनाने का आधार यह है कि हम जिस मटेरियल से बनते हैं उनकी संरचना को ठीक ठीक समझ पाते हैं उसको उतना ही डिफ्यूज कर पाते हैं मतलब तो डिफ्यूजन की प्रक्रिया यूज करते हैं इतने अंश होंगे या इतने इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं इतने इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इसी प्रकार से बिहेव करेगा अगर करें। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे तो इस प्रकार का आचरण होगा ऐसा वो तय कर है पाते हैं उस आधार पर करीब करीब एक स्क्वायर इंच पर दस लाख प्रकार के ट्रांसरों बना पाते हैं है ना उसके आधार पर करीब एक स्क्वायर इंच के एरिया में नो है। ये सारा फंक्शनों पैदा कर पाते हैं ठीक तो इस तरह की उपयोगिता तो है ही ठीक है ना अगर हमको परमाणु की संरचना ठीक ठीक समझ में आ जाए उसके अंश के बारे ठीक ठीक समझ में आ जाए अंशों का जो विभाजन है विभिन्न परिवेशों में है ना वो समझ में आ जाए उसके आधार पर उसकी की निश्चितता होती है समझ में आ जाए वो व्यवस्था के अर्थ में ही है ना ये स्पष्ट रहे ठीक अभी क्या है हमको ये स्पष्ट नहीं है तो व्यवस्था के अर्थ में ये हमको ऐसा लगता है कि उससे हम कुछ भी कर सकते हैं हाँ ठीक है जब कुछ भी कर सकते हैं ये सोचना गलत है लेकिन वो व्यवस्था में है और उसकी एक निश्चित व्यवस्था है उसका एक निश्चित जो है विभाजन है ना, केंद्र में और विभिन्न प्रदेशों में, में। ये बात हमको अगर स्पष्ट हो तो उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं निश्चित आकर्षण बढ़िया परमाणु और पिंड बनाने में ये स्वागत ही है ये स्वागत ही बिंदु है मैं समझता हूँ ये आपको भी संतुष्टि मिलता होगा और और को भी संतुष्टि मिलेगा व्यवस्था के अर्थ में विज्ञान जितना काम किया है वह स्वागती है बताया और पहले भी ये बात को हमने स्वीकारा है दूर श्रवण दूरगमन दूरदर्शन संबंधी उपलब्धियां विज्ञान विधि से हमको प्राप्त हुआ है ये उपकार है। और जो नाश के लिए जितने भी किया वो प्रकृति विरोधी है इस बात को हम स्पष्ट किया है आपने जो कुछ भी इस, इस आधार पर अंशों को समझने के आधार पर जो कुछ भी उपकार कार्य किया है वो तो संसार सदा सदा के लिए स्वागत करेगा है वो उपकार को कोई भूलेगा नहीं ठीक है तो अभी जो जो भूला हुआ बात को जोड़ने की आवश्यकता मेरे पास थी वो आवश्यकता को हम पूरा किया है उसका उत्तरदायी मैं ही हूं उसमें हम प्रामाणिक हों तो मनुष्य व्यवस्था के रूप में जीने की आवश्यकता है मनुष्य आवश्यकता व्यवस्था के रूप में जीने के लिए जितना ज्ञान चाहिए किसका परमाणु का अजीर्ण भू के तृप्त उसको हम प्रस्तुत किया है ठीक है तृप्त परमाणु ही जीवन रूप में मनुष्य में हर मनुष्य में काम कर काम कर रहा है इसको हम बोध कराना चाहते हैं उसमें हम प्रयत्नशील है आंशिक रूप में हम सफल भी हैं ये दूसरे भाग है इसे ये इस अर्थ में है मनुष्य जीवन को समझने के बाद जीवन एक व्यवस्था के रूप में बोध होने के बाद जीवन से ही जीवन का जीवन में बोध होना है ये प्रक्रिया यदि मानव के गले से उतर जाता है मानव व्यवस्था में जियेगा ये मेरा विश्वास है मैं जब हम, मैं समझा उसके बाद हम व्यवस्था में जीना सुगम हो गया उसके पहले हमारे पास व्यवस्था में जीना सुगम नहीं था यदि सुगम होता वेद को पारायण करके शास्त्रों को पढ़कर के और उपनिषदों को याद करके हम ब्रह्म सूत्रों को रट करके व्याकरण सूत्रों को रट करके यदि हमको ये ज्ञान होता व्यवस्था में जीना हम यहाँ अमरकंटक में आने के हमारा कोई आवश्यकता नहीं होती हम इसमें सब में गुजरा हुआ व्यक्ति हों ठीक है ये सब में गुजरने के बाद भी हमको व्यवस्था में जीना बनाना है और व्यवस्था के प्रति हम विश्वास करना भी बनाना है वो कहां से ये फूट पड़ा जब वो संविधान बना भारतीय संविधान उसके लिए जो वैदिक विधि से वैदिक चिंतन के विधि से क्या सूत्र होगा संविधान वे, में आचरण का वो दीजिए बोलने से कुछ भी नहीं निकला कुछ भी नहीं लग रहा तो हम ये अपने को अनुभव किया ये सब लात करके मरने की क्या जरूरत है ऐसा स्थिति बनी और उससे अभिशाप से छूटने के लिए हमको अभ्यास करना पड़ा उसका उत्तर पाना पड़ा वो मुख्य मुद मुद्दे पर हम इसी विधि से हम अभ्यास में रथ हुए उसमें हमको समझ में आ गई व्यवस्था में जीना संभव है व्यवस्था में मैं जिया हूं और और भी जीने की संभावना रखी हुई है इस बात पर हम कायम हुए कायम होने के पश्चात हम अपने प्रामाणिकता को अभी तक व्यक्त करते जा रहा हूं जब तक स्वस्थ शरीर रहेगा जीवन जब तक अपने जागृति को प्रमाणित करने योग्य रहेगा शरीर तब तक हम ऐसे ही प्रमाणित रहेंगे बाबा मैं ये कहना चाहूँ कि फिर हम लोगों को इसकी आवश्यकता तो बनी हुई है परमाणु के अंश की संख्या एक एक परमाणु में उसकी संरचना विभिन्न परिवेशों में जिस प्रकार से संख्या बढ़ रही है विभाजन हो रहा है इसको देखना आवश्यक है क्योंकि उससे उस परमाणु के मनोसंरचना और उसके आधार पर उसका निश्चित आचार तो है, हो सकता है। वो हो। और ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अभी तक विज्ञान ने जो देखा है जो देखने का प्रयास किया है वो विभाजन के आधार पर किया है है ना तोड़ने के आधार पर किया है परमाणु अपने आप में जैसा है है ना उसको ऐसा रहते हुए उसको देख पाना ये मुख्य मुद्दा है अभी तक विज्ञान की जो विधि है वो विघन विधि है उससे देखने में हो सकता है उनको कुछ बहुत सारी चीजें छूट भी गई ठीक है उसमें जो है हमारा निवेदन यही है तो शुभ तो आपको बोध हुआ है शुभ तो व्यवस्था ही है अब व्यवस्था शुभ नहीं है ये बात तो आप हमारे सबके गले से उतर गई है लगता है मुझको यदि उतरा नहीं होगा तो कल उतर जायेगा उसकी आवश्यकता तो बनेगी व्यवस्था के अर्थ में जितने भी बात हमको हाथ लगा है मैंने विज्ञान विधि से ठीक है और स्वागत ही परम्परा उसको स्वीकार करते ही रहेगा चिरणी रहेगा ही ठीक है तो हम अपने बात को बहुत स्पष्ट किया है मनुष्य व्यवस्था में जीना जीने में असंभव रहा विज्ञान विधि से भी हम मनुष्य पर विश्वास रखना नहीं बना और आदर्शवादी विधि से भी मनुष्य पर विश्वास रखना बना नहीं है इस आधार पर मनुष्य मनुष्य के साथ विश्वास रखना बहुत जरूरी है तभी व्यवस्था में जीना बन पाएगी इस अर्थ पर हमारा पूरा अनुसंधान है इस शर्त में हम पूरे हैं ठीक है थीकर? अब रहा अब रह गया आपका, आपका जो कथन ये है हम जो परमाणु अंशों को समझने के कारण से हम बहुत सारे शुभ कार्य किए हैं उसका परम्परा बनी चुकी है परंपरा बन चुकी है तो उसमें किसको क्या है? तकलीफ है बाबा जी एक प्रश्न बाबा जी कहना चाहती है धि ऐसी मतलब एक एक परमाणु में परमाणु अंशों की संख्या और विभिन्न परिवेशों में उसका जो वितरण है न उसको देखना भी हमारे लिए आवश्यक है वादी विधि ऐसी क्यूँकी अभी तक जो देखा गया वो विखंडन विधि से देखा गया है अभी तक जो विज्ञान ने देखा है वो विखंडन विधि से देखा है है न तो व्यवस्था को ठीक पाता है की नहीं ये बहुत स्पष्ट नहीं है ये ठीक है कि जो कुछ समझ पाया उसके साथ कुछ उपयोगिता पैदा हो गई है है ना? लेकिन वो पूरा पढ़ गया ऐसा मैं, मैं समझता हूँ है नहीं ठीक है, है जिसको फिर से एक बार देखने की आवश्यकता तो बनी हुई है तो मानू जैसा है वैसा रहते हुए <coughs> है ना विभिन्न परिवेशों में अंशों का जो वितरण है <coughs> उसकी संख्या है उसको देखना आवश्यक है उसकी आवश्यकता मेरे हिसाब से बनी हुई है वो ठीक है देखा व्यवस्था के असम देखा नहीं है व्यवस्था के रूप में नहीं है ठीक है ठीक है ना बाबा आप ही कहते हो किसी भी विधि से परमाणु अंशों का संख्या को आप समझ गए हैं आप ही कह रहे हैं विज्ञान कह रहा है विज्ञान कह रहा है कि इतना समझ गए ठीक है, जो है, है तो वो जितना समझा है वो पूरा नहीं पड़ता ठीक है न जितना समझा है वो भी स्वागत ही है पूरा समझा है तभी भी स्वागत ही है ठीक है न परमाणु अंशों को समझ करके उससे जो उपकार करने की बात आपसे हुआ है अर्थात विज्ञान से हुआ है उसको आप हम कैसा पहचाना दूर दूरश्रन दूरगमन दूरदर्शन विधि से समझा ठीक बात है आपका पूरा कथन का भी एसेंस पार्ट यही रहा बाबा जी उनका कहना है कि उसको देखने की आवश्यकता है आपकी विधि से बाबा जी इस बारे में एक बात कहना चाहता हूँ जिस तरह से अपने जीवन परमाणु के गठन की बात कही जिसमें परमाणु अंश वैज्ञानिक अवधारणा सर एकदम फिट बैठ रहा है दो आठ अठारह बत्तीस की हिसाब से तो जीवन परमाणु के स्तर पे तो बहुत ही सही बैठता है इसी तरह से जो भौतिक अवस्था जो या जो, जो गठनशील परमाणु है उनकी भी जो संरचना है परमाणु अंश के संदर्भ में अगर स्पष्ट हो जाए तो इस अवधारणों को बहुत अच्छा सा बल मिलेगा ठीक तो है ठीक है उसके बारे में क्या होगा महाराण जी इस भाग को यदि हम स्पष्ट करने के लिए अनुसंधान की बात आती है उसकी आवश्यकता मुझको प्रतीत होना चाहिए ना, जिसको जो आवश्यकता प्रतीत नहीं होता उसके वो रो जाता है जो क्योंकि अस्तित्व में जो है हमारा तृप्ति से अधिक वस्तु है तो मनुष्य व्यवस्था में जीने मात्र से मानव परंपरा की तृप्ति मिलेगी अभी जितने भी तकनीकी मिली है अभी जितने भी युक्तियां मनुष्य जो है ना अपने उत्पादन के लिए अपना चुका है इसमें से मनुष्य को ये सब सदा सदा उपलब्ध रहेगा ऐसा मेरा विश्वास है इस आधार पर इस सुविधा में हमको प्रयत्न करना है ऐसा कोई महसूस नहीं हुई मैं महसूस पर उसको भी करके देखेंगे क्या आपत्ति हुआ यदि कोई करी दिया तो उसमें क्या तकलीफ है आपके ढंग से यदि हुआ है आपको वो समझ में आ गए परमाणु अंशों का होना समझ में आ गया है उसमें किसको क्या तकलीफ है उसमें ऊर्जा विधि को सोच समझ लीजिए वो सत्ता जो है व्यापक होने की बात को जोड़ लीजिए। आप आपके कार्य में सोने में सुगंधि होगा ही और ऊर्जा विधि यदि समझ में नहीं आता है आप हमारा जो सारे काम आधूरा रहेगा ही और उसके बाद उसी से जब वो तो पैदा होगा तो विकास विधि से जुड़ी हुई हमारा सारा उत्पादन होना शुरू हो जाता है इससे क्या होगी जो धरती को तंग करने वाली बात कम हो जाएगी या धरती को तंग करने वाली कार्य से हम मुक्त हो सकते हैं इसके विकल्पात्मक जो ईंधन विधि को खोजने के आधार पर यह ऐसा बनता है हमारा ठीक है